शिवपुराण वायवी अपने आत्मा एवं का भोज प्राप्त करने के कारण कारणीजन केवल जल से भरे हुए तीर्थों और पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते वे आत्म तीर्थ में अवगाहन करते और आत्मदेव के ही भजन में लगे रहते हैं जैसे अयोगी पुरुषों को मिट्टी और काट आदि की बनी हुई स्थूल मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है उसी तरह योगियों को ईश्वर के, के सुख्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है जैसे राजा को अपने अंतपुर में विचरने वाले स्वजन एवं परिजन प्रिय होते हैं और बाहर के लोग उतने प्रिय नहीं होते उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतकरण में ध्यान लगाने वाले भक्त ही अधिक प्रिय हैं बाह्य उपचारों का आश्रय लेने वाले कर्म नहीं जैसे लोक में यह देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुषोचित फल का उपभोग नहीं कर पाते केवल अंतपुर के लोग ही उस फल के भागी होते हैं उसी प्रकार यहाँ कर्मी पुरुष उस फल को नहीं पाते जो ध्यान योगियों को सुलभ होता है ज्ञान योग की साधना के लिए उद्यत हुआ पुरुष यदि बीच में ही मर जाए तो भी वह योग के लिए उद्योग करने मात्र से रुद्रलोक में जाएगा वहाँ दिव्य सुख का उपभोग करके वह फिर योगियों के कुल में जन्म लेगा और पुनः ज्ञान योग को पाकर संसार सागर को लाभ जाएगा योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को पाता है उसे यज्ञकर्ता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं पाता करोड़ों वेदवेत्ता वेदता की पूजा करने से जो फल मिलता है वह एक शिव योगी को भिक्षा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है यज्ञ अग्निहोत्र दान तीर्थ सेवन और होम इन सभी पुण्यकर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सारा फल शिव योगियों को अन्य देने मात्र से प्राप्त हो जाता है जो मूढ़ मानव शिव योगियों की निंदा करते हैं वे श्रोताओं सहित नरक में पड़ते हैं और प्रलय काल तक वहीं रहते हैं श्रोता के होने पर भी कोई शिव योगियों की निंदा का वक्ता हो सकता है इसलिए महापुरुषों के मत में उस निंदा को सुनने वाला भी महान पापी और दंडनी है जो लोग सदा भक्ति भाव से शिव योगियों की सेवा करते हैं वे महान भोग पाते हैं और अंत में शिव योग की भी उपलब्धि कर लेते हैं इसलिए भोगार्थी मनुष्य को चाहिए कि वे रहने को स्थान खान पान सैयाह तथा ओढ़ने बिछाने की सामग्री आदि देकर सदा शिव योगियों का संस्कार करे सत्कार करे योग धर्म संसार अत्यंत योग धर्म ससार अत्यंत प्रबल है अतः पाप रूपी मुद्गरों से उसका भेदन नहीं हो सकता योग धर्म और पाप मुद्गर में उतना ही अंतर समझना चाहिए जितना वज्र और तंदुल में अतः योगी जन पापों और ताप समूहों से उसी तरह लिप्त नहीं होते जैसे कमल का पत्ता पानी से शिव योग परायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करता है वह देश भी पवित्र हो जाता है फिर उसकी पवित्रता के विषय में तो कहना ही क्या अतः चतुर एवं विद्वान पुरुष सब कृत्यों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिव योग का अभ्यास करे जिसका योग फल सिद्ध हो गया है वह योगी यथेष्ट भोगों को भोगकर समस्त लोकों की हित कामना से संसार में विचरे अथवा अपने स्थान पर ही रहे या विषय सुख को अत्यंत तुक्ष समझ छोड़ दे और वैराग्य योग से स्वेच्छापूर्वक कर्मों का परित्याग कर ले जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपनी मृत्यु को निकट जान ले उसे योगानुष्ठान में संलग्न हो शिव क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए वह मनुष्य यदि धीरचित्त होकर वही निवास करता रहे तो रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर सकता है अनसन करके शिवाग्नि में शरीर की आहुति देकर अथवा शिव तीर्थों में अवगाहन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं के जल में डालकर शिव शास्त्रोक्त विधि से जो अपने प्राणों का त्याग करता है वह तत्काल मुक्त हो जाता है इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है अथवा जो रोग आदि से विवश होकर शिव क्षेत्र की शरण देता है उसकी भी यदि वहां मृत्यु हो जाए तो वह इसी प्रकार मुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है इसलिए लोग अनुशन आदि से शिव क्षेत्र में श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करके हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है जो शिव के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं है इस कारण इस संसार मंडल से उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है इनमें से किसी एक उपाय का किसी तरह भी अवलंबन करके अथवा विधिवत सड़त शुद्धि को प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरता है तो उसका अन्य पशुओं प्राणियों के समान यहाँ और दैहिक संस्कार नहीं करना चाहिए विशेषतः उसके पुत्र आदि को उसके मरने से असौच की प्राप्ति नहीं होती ऐसे पुरुष के मृत शरीर को धरती में गाड़ दे या पवित्र अग्नि से जला दे या शिवस्वरूप जल में डाल दे अथवा काठ या मिट्टी के ढेरे की भांति कहीं भी फेंक दे सब उसके लिए बराबर है यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य से भी कोई कर्म करने की इच्छा हो तो दूसरों का कल्याण ही करे और अपने शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करे उसके धन को शिव भक्त ही ग्रहण करे यदि उसकी संतति शिव भक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है यदि ऐसा संभव न हो तो उसका धन भगवान शिव को समर्पित कर दे परंतु उसकी पशु संतति शिव भक्ति हीन संतान उस धन को ग्रहण न करे